कठोपनिषद शांक्य तृतीयावी संसारूपस्वस्थवृक्षवधारणन मूलारण वृक्ष से क्रियते लोके यहां संसार कार्य वृक्षारणूल से ब्रह्मण स्वूपावधारये ष्ठी वल्याभ्याभ्य लोक में जिस प्रकार तूल अर्थात कपास को कहते हैं का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी बल्ली आरंभ की जाती है मूलो ऊर्धमूलो वाक्तन तदेव शुक्र तद्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्म्लोकाश्रिता सर्वे तदुना सर्वे एक तदी तत् तत्व। जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएँ नीचे की ओर है ऐसा यह अस्वस्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है संपूर्ण संपूर्णलोक उसी में आश्रित है कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता यही निश्चय वह ब्रह्म है ऊर्ध्मूल ऊर्धम मूलम यो परमं पदं अश्येति सो व्यय अव्यक्तावरा संसार वृक्ष वृक्षस्य वृक्षना जन्म जरा मरण अन्यथा स्वभावो माया गंधर्व वद दृष्ट नष्ट मरणशोकानेत्मक प्रतिक्षण स्वभा मृचूदक गृष्टन स्वरूप च वृक्षवद्भात्मक कदलीस्तंभ वर्सनेक सतपाखंडबुद्धि विकस्पिघासुभ वेदांत निर्धारित परब्रह्म अनीधारित देदात पर ब्रह्म बीज प्रभावो परब्रह्म विज्ञान शक्ति लिंग विज्ञानक्रियाशक्तिवयात्मकण्यगर्भाकुर सर्व्राणीलिंग भेदस्कंधतीजलावेको भूतर्पो बुद्धिन्द्रिय विषय प्रभालाकुर स्मृति न्याय पलाशो विद्योपदेशदान तप क्रिया आद्यनेक्रिया सुख दुख वेदना रस फल तत्रिश्ना, सलीलाव, सेक जड़ी कृत बद्ध लेक्योपजीव्या फलतत्लीसे ब्रह्मादि कृतबद्धमूल सत्यना सप्तलोकब्रह्मादि भूतपक्षीनीड सुख दुखो, भूत, हर्ष शोक जात नित्य गीत, भादित्र प्राणीसुख दुखोद्भूतहर्षशोक नृत्यगीत हसिता हसीता रुदित हाहा मुं, शब्द कृत मुंम मुंचेत्याद्यनेक शब्दमुतमो वेदात विहित कृतो छेद संगशस्त्रोदेश संसार वृक्षोस्वस्थ अस्वस्थ वत्काम कर्म वाते वातेतन्य प्रचलित स्वभावः स्वर्ग नरक साखा भी सनातनो प्रेतादिभाखा रवाशाखा प्रवित्तः प्रवृत्ता ऊपर की ओर अर्थात जो वह भगवान विष्णु का परम पद है वही जिसका मूल है ऐसा यह अभ्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष मूल है इसका वृश्चन छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है जो जन्म जरा मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्म नगरादि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला अकेले खम्भे के समान निस्सार और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्ध के विकल्पों का आश्रय है तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया वेदांत निर्णित परब्रह्म ब्रह्म ही जिसका मूल और सार है जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है ज्ञान और क्रिया ये तीनों शक्तियाँ जिसके स्वरूपभूत है वह अपरब्रह्म रूप हिरण्य जिसका अंकुर है संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंध है जो रूप जल के सिंचन से बढ़े हुए तेज वाला बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लों के अंकुरों वाला श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया कलाप रूप सुंदर फूलों वाला सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला तथा फलों की रूप, जल के सिंचन से बढ़े हुए और सात्विक आदि भावों से मिश्रित एवं दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासनादि रूप अवान्तर मूलों वाला है ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्यादि नामों वाले सात लोकों रूप घोसले बना रखे हैं जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य गान वाद्य क्रीड़ा आस्फोटन खम ठोकना हसी आक्रंदन बोदन तथा हाय हाय छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों का तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान पूरा है तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मक दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है ऐसा यह संसार रूप वृक्ष अस्वस्थ है अर्थात अस्वस्थ वृक्ष के समान कामना और कर्मरूप वायु से प्रेरित हुआ नृत्य चंचल स्वभाव वाला है सर्ग नरक तिरक और प्रेतादि शाखाओं के कारण यह नीचे की ओर फैली शाखाओं वाला है तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है यदस्य संसार वृक्ष से मूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिषमय ज्योतिष चैतन्यात्म ज्योतिस्वभा तदेव ब्रह्म तदेवामृत उच्यते कथते सत्यत्वात् सत्यारंभम विकारो नाधेय अनृत अनृतो तस्मिन् तस्परस ब्रह्मि लोका गनगरमरीच्युदा सह परमादर्शन भाव भावावगमना श्रिता आश्रिता सर्वे समस्ता उत्पत्ति उत्पत्तिस्थित लयस तदु तद्रह्मते नातिवर्त मृदादी घटाद कशन कस्चिदी विकार एक तय तद इस संसार का जो मूल है वही शुक्र शुक्रशुभ्रशुद्ध ज्योतिर्मय अर्थ स्वरूप है वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है वही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है विकारवाणी का विलास और केवल नाम मात्र है अतः उस ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाशवान है उस परमार्थ सत्र ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति और लय के समय संपूर्ण लोक गंधर्वनगर मरीचिका जल और माया के समान आश्रित है ये परमार परमारसदर्शन हो जाने पर बाधित हो जाने वाले हैं जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य मृत्ति आदि का, का अतिक्रमण नहीं कर सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता निश्चय यही वह ब्रह्म है यदि विज्ञापता उच्यते जगतों मूल तदव नास्ती ब्रह्मा सतएद निशत मि त्र हंकार जिसके ज्ञान से अमर हो जाते हैं ऐसा जिसके विषय में कहा जाता है वह जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुत है ही नहीं यह सब तो असत से ही प्रादुर्भूत हुआ है समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि ईश्वर के ज्ञान से अमरत्व प्राप्ति जधिदम किंत जगत् सर्व प्राण एजति निश्चित महदयम भद्रमुतम जिधमृता यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं यदिदम किं यत्किं चेदम जगत सर्व प्राणे परस्मिन ब्रह्मणि सत्येजति कंपते तत एव निसृत निर्गत सत्चल नियमें चेष्टी यदि जगदुत्पत्ति ब्रह्म तन्महभ महच्च तदयमच बिभेतस्माति महद्भ बद्र मुद्यत उद्यत भद्रम यहां बद्रोद दृष्टा दृष्टि भृत्याम तछाशने वर्तन्ते ग्रह नक्षत्र निमेना वर्तत तथेद चंद्रादितग्रह नक्षत्रण जगत्वर निमेन क्षण अप्यश्रा वर्ततु स्वात्मत्ति ब्रह्मा भवन्ति अमरणर्मास्ते जो कुछ है अर्थात जो कुछ जगत है वह सब प्राण यानी प्रब पर ब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर एजन कंपन गमन अर्थात नियम से चेष्टा कर रहा है इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है वह महान भयरूप है यह महान भयरूप है अर्थात इससे सब भय मानते हैं इसलिए यह महद भय है तथा उठाए हुए वज्र के समान है कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को थ में बद्र उठाते उठाई देकर सेवक लोग नियमानुसार उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होते रहते हैं उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य ग्रह तक्षत्र और तारा आदि रूप यह सारा जगत अपने अधिष्ठाताओं के सहित एक क्षण को भी विश्राम न लेकर नियमानुसार उसकी आज्ञा में बर्तता है अपने अंतकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जानते हैं वे अमर अमरण धर्मा हो जाते हैं कतम तद भयाज् जगत जगद्वर्त इत्याह। उसके भय से जगत किस प्रकार व्यापार कर रहा है तो कहते हैं सर्वशासक प्रभु भयादसपति भया तपति सूर्य भयाद्र से वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तपता है तथा तो इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता हैिता परमेशरि तपति भया तपति सूर्यो भयाद्र् वायुस् मृत्युवचम न हीस्वरा लोकपाला समर्था सता नियंता चेद्भद्रोद्यत करम या स्वामी भयभीता नियता प्रवित्ति रूप पद्यते। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तप रहा है तथा इसी के भय से इंद्रवायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है यदि सामर्थ्यवान और ईशानशील ईशानशील लोकपालों का हाथ में बज्र उठाए रखने वाले इंद्र के समान कोई नियंता न होता तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म प्राप्ति तत् और उस भय के कारण स्वरूप ब्रह्म को यह चेदबोधम प्राग शरीर कल्पते यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है यह जीवन देव चेद्यद्य शकत शक्नो शक्त संभय ब्रह्म बोधुम अवगंरागव शरीर सेतना पतना संसारधनाच्य चेदस धोतु तत अनाबोधा इति सर्गा पृथिव्याद लोकास्तेसु सर्गेशु लोकेशय शरीरभाय कल सो शरीर गृह तस्मा शरीर विस्रंसनात्मबोधा यत्न आस्थेय यदि इस देह में अर्था जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ने इन सूर्यादि के भय के हेतुभूत ब्रह्म को जान लिया तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होने के कारण वह सर्गों में में सृष्टभ्य प्राणियों की रचना की जाती है उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्व शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है अर्थात शरीर ग्रहण कर लेता है अतः शरीर पास पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए यस्मा हवात्म दर्शन आदर्श आदर्शस्थ मुख्य स्पष्ट उपपद्यते न लोकांतरेशोकाद्राप कथम ही। क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है इसमें वह जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है वैसा ब्रह्म लोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है सो किस प्रकार इस पर कहते हैं स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य यथादर्थे तथा यथास्वपने तथा पितृलोके यथा सुपरिभृसे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में और जैसा जल में वैसा ही गंधर्वलोक में उसका अस्पष्ट भान होता है किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है दर्शो प्रतिबिंबभूत आत्मा पश्यति लोकोत्यंत विवित तथेहात्मने स्वबुद्ध आदर्शवन निर्मलीभूता विविक आत्मनो भवति भवती जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया देखता है उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन प्राप्त होता है ऐसा इसका अभिप्राय है यथा स्वप्ने विवित जगद्वासनोदूत तथा पितृलोकेविम एव दर्शन कर्मफलोप यथा चाप्सु अभिभक्ताव यथाचापु अभक्तावयव महात्मूपरीव दृशे पारदृश्यत इव तथा गंधर्वोक विवक्तम दर्शनत्मन एवं चोका शास्त्र प्रमाण्यादगम्य छाया एकस्मिन् चंत विशिष्ट तपयोरीवा ब्रह्मलोकस्ुषापो अंत विशिष्टकर्मान साधदात्मदर्शनाये है व यत्न कर्तव्य इत्यभिप्राय जिस प्रकार लोक दर्पण में जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है उसी प्रकार पृथ्वलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है क्योंकि वहाँ जीव कर्मफल के उपभोग में आसक्त रहता है तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त न हो उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी अस्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन होता है अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही अर्थात स्पष्ट आत्म दर्शन ही माना जाता है एकमात्र ब्रह्म लोक में ही छाया और प्रकाश के समान वह आत्म दर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है कितु तो अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राप्य है अतः अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए